विद्य अमृत अश्ते विद्या से मन उपास प्राप्तिपेक्ष आपेक्षिमृत निरपेक्षमत नहीं आपेक्षिमृतत्को प्राप्त कर लेता है अश्ते भाषिक यत एवं अतो विद्यां विद्याता कर्मचे यतवा जिसलिए निर्णय हो गया दोनों का फलवत्व पृथक फलवत्व होने से त्याग करने योग्य नहीं है और पृथ्विक अनुष्ठान करने पर उसकी निंदा की गई है इससे हिंदू हेतुओं के धर्म ने क्या निर्णय लिया समुच्चय करना अति जरूरी है है ना नौवे श्लोक में दोनों के पृथक अनुष्ठान करके निंदा की निंदा कर दोनों अनुष्ठान का करो त्याग दो तो बोला तब तो के नहीं नहीं उनके पृथक फल का कथन भी है और दोनों फल वाले होने के नाते दोनों प्रधान के के के समान के नहीं हो सकता अंतिम एक ही विकल्प है कौन सा समुच्चयवाद वह वा समुच्चय लिए मंत्र आरम्भ इसलिए निष्कर्ष निकल गया कि समुच्चय करना है तो अगला मंत्र क्या करता है उसी को विधान कर रहा है मतलब उपासना और अभिध्याच कर दिए भाषार कर्म चर्थ जैसे पूर्व श्लोकों में किया है वही अर्थ भी ले रहे हैं यद ये तत्त उभयम सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठियम वेद जो कोई पुरुष तद एक तद इन दोनों को उपासना और कर्म को एक साथ एकेन पुरुषेण अनुष्ठे एक पुरुषेण अनुष्ठी एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठी है ऐसा वेद जानता है अनु टिप्पण कार्य वेद का मतलब जानने से नहीं गाय होगा विदित्वा अनुति बोल रहे हैं क्योंकि भाषा कार का अगले पंक्ति क्या आगे भाषा में समुच्चयकारिण समुय वेदि नहीं बोला समुच्चय को जानने वाला ऐसे नहीं बोले समुचय कार्य क्रीन दें इसलिए वेद का अनुतिषति भाष का उत्तरपंक्ति सेकर्ष निकल रहा है इसलिए भाषकर ने नहीं लिखा वेद का ऐसा मूल में नहीं लिखे किन्तु आगे लिख दिए तमुच्चय इस प्रकार से समुच्चय करने वाला समुच्चय पूर्वक इन दोनों का अनुष्ठान करने वाला जो आदमी है वह एव एक पुरुषार्थ संबंध समुच्चय कारण एव एक पुरुषार्थ संबंध प्रश्न उठता है दोनों का समुच्चय करेगा दोनों का फल तो अलग अलग है दोनों का फल कैसे मिलेगा उसको और दोनों का फल भी कैसे प्राप्त होता है ऑपोजिट रूट है एक दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग वाला है एक ही रूट में जाकर दोनों मिलने वाला हो तो चलो इसको आनंद लेगा फिर उसके बाद उसका आनंद ले लेगा ऐसा भी नहीं है ना रूट ही अलग मार्ग ही अलग है दोनों का ऐसी स्थिति में दोनों को क्र, चाहे क्रम समचय करे चाहे करेगा वो लेकिन उस दोनों को एक ही व्यक्ति को फल कैसे मिल सकेगा तब कहते कि दोनों दोनों फल उस एक व्यक्ति को नहीं मिलना है किन्तु दोनों का समुचय करा एक पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या है फल एक ही होगा दोनों नहीं होगा फिर कौन सा मिलेगा उत्कृष्ट के लिए तो प्रयत्न करता है आदमी इसे कर्म वो तीर्थवा हाँ। अविद्या मृत्यु तीर्थ उससे छोड़ करके जो उपासना का मुख्य फल ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यत तो उनको प्राप्त इसलिए आ करते हैं समुच एवं समुच कारण एवं इस प्रकार से समुच्छे पूर्वक कर्म रूपासन करने वाला जो पुरुष उसके लिए ही एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण सियात एक पुरुषार्थ संबंध क्रम से होगा इस बात को वो कहते हैं एक पुरुषार्थ संबंध का मतलब क्या एक पुरुषार्थ देवात्वाक्षम अमृतम तत्प्राप्ति इसका मतलब क्या है एक पुरुषार्थ का मतलब है एक फल क्या फल है देवात्व की प्राप्ति वह अमृतत्व की जो प्राप्ति है वही उसके लिए फल रह जाता है क्रमेण क्रमेणी क्रमेण प्राप्त होगा का मतलब क्या स्वाभाविक कर्म ज्ञान आख्य मृत्यु तरण पूर्वक में मतलब क्या होता तो क्रम का तो मतलब यहां यह नहीं कि पहले दक्षिणा मार्ग में जाएगा फिर उत्तरायण मार्ग में जाएगा यह क्रम नहीं है आ, क्रम का तात्पर्य है अपने जो स्वाभाविक कर्मों से तर कर जाएगा इस ढंग से तर जाएगा कि उसका लौकिक फल और फल को वो छोड़ देगा और सीधा मुख्य फल जो इसका उपासना का उसी के आधार पर उसको मिलेगा सीधा देव भाव प्राप्ति क्रमेण का मतलब होता है यहाँ पर यह नहीं कि प्रथम उत्तरायण दक्षिणाय मार्ग में जाएगा फिर स्वलोक के बाद वहां से इस धरती में न आकर के न लौट के पर वहीं से उत्तरायण मार्ग को कोई नहीं पकड़ लेगा जंक्शन पकड़ लेगा ना कि बीच में जंक्शन तो है सूर्य भगवान ये ब्रह्मसूत्र में निर्णय भी है ना दोनों मार्ग यहाँ से अलग अलग है लेकिन होकर करके क्या होता है दोनों सूर्य में मिल जाते हैं जंक्शन वहां है फिर वहां से अलग अलग हो जाएंगे इसी तरह से दक्षिणायन मार्ग से गया हुआ आदमी जंक्शन तक तो आ जाएगा फिर वहां से इधर न आकर के उत्तरायण मार्ग चला जाएगा सिग्नल वहां की मिलेगी ना रूट चेंज हो जाएगा ऐसे क्यों न माना जाए करते ऐसा नहीं हो सकता इसलिए जान के स्पष्ट किया अविद्या मृत्युआ मंत्र ने साफ साफ कर दिया क्रम क्या है यहाँ पर वह पुरुष अपने स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ करके कर्म रूपासन के बल पर देव भाव की प्राप्ति को करेगा ये इसका करना है अविद्या मैने कर्मणा इसी को स्पष्ट करते हैं क्या है वो अविद्या मैने कर्मण कौन सा कर्म अग्निहोत्र आदि नाम मृत्यु मृत्यु का मतलब कर्म जो स्वाभाविक कर्म है और स्वाभाविक उपासनाएं हैं ये आदमी ध्यान तो कर ही रहा है ना भगवान ने क्या कहा ध्यान संघ थे सारी दुनिया ध्यान करती है किसका विषयों का ध्यान और विशेष ध्यान क्या आपका स्वाभाविक स्वभाव है अज्ञानी का स्वाभाविक तो है या जब मन में तो एक स्वभाव बना हुआ है तो विषयों का ध्यान करता है उसको भी यहां किसमें लेना है हमें मृत्यु शब्द से विषय ध्यान सांसारिक पदार्थों का ध्यान पत्नी बच्चों का ध्यान इन सांसारिक से जितने स्व संबंधी वस्तु या स्व अपेक्षित वस्तुओं का जो ध्यान निरंतर करता है अक पाना है उसी का चिंतन करेगा ना वो वो कैसे में प्राप्त होगा क्या करना पड़ेगा सब सोचेगा उसी का चिंतन में लगा हुआ है वो उसका ध्यान हो गया उसकी उपासना उस विषय की उपासना करना और यदि आप उसे दृढ़ हो जाएंगे अवश्य प्राप्त कर लेंगे जो भी हो चाहे गलत आप चाह हैं लेकिन आप उसकी चिंतन निरंतर करने लग जाएं उसका फल आपको वो मिल जाएंगे क्योंकि तदरूपेण परमात्मा नहीं माम प्रपथ जनतेजा लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है सब चीज इसे जितने लौकिक व्यवहार में किए जाने वाले विशेष चिंतन रूपी जो उपासना सबसे कहा जाए उसको ले रहे हैं स्वाभाविकम ज्ञानम और स्वाभिविकम कर्म क्या होता है जितने भी अशास्त्रीय कर्म और जितने भी शास्त्रीय कर्म जो गलत समय और गलत देश में किया होगा सब स्वाभाविक आदमी अपनी स्वभाव के वजह से विधि को थोड़ा साइड में रख देता है और कहता है ऐसे कर देते वो कर तो रहा शास्त्रीय कर्म लेकिन अविधि पूर्वक होने से वो भी स्वाभाविक कर्म कोटि में आ गया ना दे दे दे दे दे दे दे ना हाँ ना जान रहे हो तो फिर शास्त्रीय कर्म है ही नहीं वो तो अशास्त्री कर्म कोटि में आ गया जब शास्त्रीय कर्म आप करना चाहते हैं तो आप जानकी तो करोगे आप लेकिन हाँ लेकिन उसकी भी आप परंपरा से कहीं ना कहीं से कर्ण श्रवण से आप कुछ तो जानोगे तभी तो करोगे नहीं तो उसके जानकार पंडित को बुलाओगे मैं आप हमारे लिए कर लो तभी विधिवत हो गया नहीं आप अपने मनमाने कर देते और जान करके विधि को तोड़ के कर देते हैं हमने देखा पंडितों को कहते थे जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मुझे जट पौराणिक चाहिए जट पुरोहित जट जैसे करने वाला पुरोहित है ना जट पुरोहित होते दक्षिण भारत जट पुरोहित लोग होते हैं स्पीड में कर देते हैं और यहां भी सब जगह ऐसे होता है अभी शिवरात्रि दृष्टान ले लो प्रत्येक प्रहर के हिसाब से चार पूजा मानी सूर्यास्त पहला प्रहर तो क्या शुरू हो गया 6 बजे से 9 बजे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये चार प्रॉब्लम चाहिए तो पहली पूजा कब होना चाहिए 6 बजे को शुरू कब करते हैं आप 9 बजे एक प्रखंड के बाद पहली प्रकर की पूजा शुरू हो रही है फिर क्या होगा बाकी तीन प्रॉब्लम के लिए समय कहा थर पुचर हो गया कि नहीं होगा फास्ट करना पड़ेगा टाइम तो है नहीं पहले तीन घंटा तो आपने स्वाभाविक पूजा पाठ किया फलहर खा रहे खा रहे वो खा नौ बजे शुरू कर दे सभी आश्रमों में यही तमाशा देखा बोले कथा भी सुनाते हैं। कथा में क्या बोलाते सूर्योदय हो रहा था उस समय व्याज ने जो है दिन भर जब कुछ भी नहीं मिला भूखा प्यासा एक अपने जो जल का पात्र जल ले करके ऊपर बैठा हुआ है जिस पर बैठा है पेड़ पर वो पेड़ बेल का पेड़ था नीचे एक शिवलिंग था सूर्यास्त को समय जल पीने एक ऋण आ गया हिरण को मारने के लिए बाण को उठाया जब बाण को निकाला तब तो बेल कट के नीचे गिर गया जब धनुष का अनुसंधान किया जल छलक के नीचे गिर गया शिव पूजा हुई तो सूर्यास्त में हुई बोल रहे हो कथाएं मैं सुना रहे हो और पहले प्रगति पूजा आप कब कर रहे हो सूर्यास्त के तीन घंटे बाद कर रहे हो ये कौन सी विधि है कथा के विपरीत जा रहे हैं इनको कहा जाता है जो हम क्या करते हैं इस तरह से विधियों को अनदेखी कर दे अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी सुविधाओं के लिए हम विधियों को अनदेखी कर देते हैं कर तो रहे शास्त्रीय कर्म ही लेकिन हो गया वो अविधि पूर्वक वो हो जाएगा उसका नाम अब स्वाभाविक कर्म हो गया वो क्षूद्रफल देगा क्योंकि कोई भी क्रिया निष्फल तो हो नहीं सकता इनका ये नहीं कहना कि स्वाभाविक कर फल नहीं देगा ये नहीं कह रहे हैं वो अपने जगह अलग देगा में डाल देगा यही जन्मोगे यही मरोगे थोड़ा ठीक है थोड़ा स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा आपको अभी गरीब घर में पैदा अमीर घर में पैदा हो, फिर थोड़ा और अमीर घर में पैदा होंगे थोड़ा जैसे पुण्यकर्म करोगे हर जन्म उस पर निर्भर होगा स्वाभाविक कर तो पुण्य होता है पाप भी होते हैं निर्भर होगा कितना पुण्य स्वाभाविक कर्म करोग कितना पाप अस्वा कर्म करेगा तो इसलिए यहां पर मृत्यु शब्द से भाषिकार दोनों ही ले रहे हैं स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक मृत्यु शब्द वाच्य मृत्यु शब्द वाच्य ये दोनों ही है मृत्यु की व्याख्या भाष्य है शास्त्र अनाधेयम पुरुष बुद्धि प्रभवम प्राक्तन संस्कार अनुसारी क्रिया सामान्यम उपासना सामान्य चीत स्पष्ट टिप्पण में कह दिया ना फाइन नंबर टिप्पण नाइन फोर शास्त्र अनाधेयम जो शास्त्र के अंदर आहित नहीं है विहित नहीं है पुरुष बुद्धि से अपने आप कल्पना कर ले रीति रिवाज जो होती है ऐसा कर लो वैसा कर लो मन माने कल्पनाएं कर ली हां पुरुष बुद्धि प्रभु प्राप्तन संस्कार अनुसारी पूर्व जम बचपन से जो सुना दुना देखा देखी उसकी जो संस्कार थे उसके अनुसरण करके कर रहा है अनुसारी क्रिया और उपासना दोनों को लेना मृत्यु शब्द वाचम ये मृत्यु शब्द से कहा गया है इति दोनों को लेना अविद्या से दोनों ही क्रियाओं को लेना है जो बाह्य शारी क्रिया और मानसिक उपासनात्मक क्रिया स्वाभाविक अमृतम देवात्म भाव अश्ते विद्या के द्वारा मैंने केवल देवता उपासना वो भी कैसे कर्म समुचित करके कर्म समुचित देवताओं की उपासना करके तद्वारा द्वारा अमृतम देवात भावम अमृतत्व तो का तात्पर्य क्या देवात्व को प्राप्ति कर लेता है प्राप्त अष्टते देवतात्मनम उसी का नाम या अमृतत्व सबसे कहा जाए जो की देवता देवतात्मा के देवता का आत्म को प्राप्त करना देवता के शर्वाद स्वरूप को प्राप्त करना देवतात्म इस पर विस्तृत विचार बड़ा सुंदर है पहले पूर्व प्रश्न का पांच नंबर टिप्पण देखिए मृत्युकार शरीर का मंत्र है वहां लिखा है सावता एकता देवता नाम आप मृत्युम अहत्य य दिशा अंत तदमयांच इत्यादि शो बीच ब्रैकेट में मीनिंग दे दिया है। साख्यान मृत्युम्खे मृत्युकार क्या मंत्र ने स्वयं पापम मैंने पाप, पाप रूपी मृत्यु पापरूपी रूपी मृत्यु क्या चीज हो सकती है हमारे स्वाभाविक कर्म शास्त्र अनुसार हम अपने जीवन को नहीं चलाते हैं और पर जीवन चलाना ही उस तक इंद्रियों को प्राण ने हटाया और उस जगह पहुंचाया इनको कहा? यत्र दिशा कहा ये शास्त्र ज्ञान आदि संस्कृत जन अधिष्ठित मध्य देशा आर्यावर्त उस जगह पहुंचा दिया जहां पर शास्त्री ज्ञान आदि संस्कार से संयुक्त तो लोगों का बीच में पहुंचाता है ये तो ना आपकी ही पुण्य कर्म के वजह से आप सही जगह पहुंचते हैं पाप के हो ज्यादा तो गलत जगह पहुंच जाएंगे अब हम लोग भी धक्का खाए अब छोड़ दे भगवान पे अपने आप गुरु फुटबाल जैसे कि मारते हैं, मारते हैं, सही सही गुरुओं के पास पहुंचाते रहे भगवान थोड़ा बहुत गलत गुरु के पास संबंध भी हुआ तो तुरंत टाक कर दिया भगवान यहाँ नहीं रोजाना तुम जल्दी इधर हो जाओ उधर करा दे तुरंत उसे डाइवर्स करा दिया ऐसे दो तीन घटना तम देख तमाशे क्या हो रहा है हम तो सोच रहे बहुत बढ़िया हुआ गए पर एकदम पलट गया मामला और वहां से हट रहे हैं और उससे वो बढ़िया जगह पहुंचा दे ऐसे भी हुआ अंत में जिसको हम नाम सुने थे न जानते थे हम की दुनिया में दूसरों की वो चाहते भी थे पढ़ाने लेकिन वह हम नहीं पहुंचे बल्कि उनके कहने के बाद बुलाने के बाद हम जाने को तैयार नहीं हुए और दूसरे का संपर्क हो गया जो वाकई में प्रैक्टिकल जीवन में थे वेदांत रामन जी महाराज जी पढ़े नहीं जानते थे उनके बारे में अचानक बनारस में संपर्क हो गया हम रहे थे कोई ऐसा प्रैक्टिकल विरक्त महात्मा चाहिए हमें विद्वान नहीं चाहिए वास्तु विवेक वैदा किसी शास्त्र के अनुसार वेदांत सुना रहा है उसके अनुसार एक पैसा उसके जीवन में हो विद्वान तो है का यार थे पढ़ाने को भी लेकिन दिल नहीं मान रहा था नहीं इनके पास मत जाओ ऐसा शब्द ज्ञान है वास्तव में कुछ नहीं ऐसे अंदर से महसूस होता था और अपना वहां से हट गए और इनके पास पहुंचे भगवान अपना ब्याह जोड़ दिया वहां त्याग दिया तो अपने ब्याह जोड़ दिया रात भगवान ने ये चीज होती है कि वही इसी को कहते हैं दिशा मंत्र ले जाना हमने शास्त्रीय जनों का बीच में इन इंद्रिया आदि का व्यवहार करने के लिए आपको पहुंचा देता है ये प्राण स्वयं आपको वहां ले जाता है अपने आप दौड़ा देता है व्यवस्था खुद भगवान करने लग जाते जब लोगों ने बनारस भगाने का सोचा हमें विद्यार्थी लोग सहपाटी लोगों ने जलन हुई तो उन निकालने कोशिश करो किस तरह से करो कि भाग जाए बनारस छोड़कर किया नहीं और यहाँ तो कोठारी को शिकायत उल्टा से झुट्टी कर कोटारी पर विश्वास करके हमको आश्रम से निकाल दिया और हमारे कभी नहीं रहा पहले से दो चार आश्रम में संबंध बनाए रखो विकल्प लोग करते हैं आजकल चार जगह पहले से फिट करते हैं यहाँ से निकालते तो वहां जाएंगे वहां से निकाल तो वहां जाएंगे।, वह जाएंगे सब रेडी रहता वहां हमारी बुद्ध इतरी थी नहीं हम तो इसमें लगे रहते थे अब रेट रहे लगे हुए पंक्ति लगाने में इधर पूछो उधर पूछो करो अब ये सब ध्यान ही नहीं अब क्या करें आखिर एकदम कोठारी बोलते चल खाली करो अब भी अब भी कर कहाँ जाए शाम पाँच बजे चलो भाई तेरी मर्जी झोला झंडी उठाया रात तो मंदिर गया बाबा तू जाने आप हम तेरे शरण में आओ कहाँ जाऊँगा ना कोई आखिर वाला परिचय है और जब पढ़ने जाता हूँ वहाँ अपने अपने उन लोगों का दशम मूर्ति मत वो परीक्षा देने वाले हमको ही रखते हैं दूसरे को रखते हम क्या करें हमने कहा चलो हम के बैठते हैं बाबा जाने आप हम जाएंगे लेकिन नहीं बानर से बाहर जब तक हमारा लक्ष्य जो पढ़ने का है वो पूरा ऑन नहीं हट करके बैठ गए अब बाबा के शरण में तो जाना पड़ेगा और कौन रास्ता है वहां से निकाल गया ना? ऐसे ऐसे हो सकता है चलो वो हमारे झोला झंडी उठाया चल दिया एकदम तात्री में दूसरी जगह ले गया जो गलियों में पहली बार तो गली बेकूल साहब है वहां बैठा गया व्यवस्था अपने दो घंटे के अंदर व्यवस्था दे दिया अभी बनार विचार हो गया पढ़ना हो। अभी हम सब पढ़ लिया अभियान पढ़ना है और महाराज अपने आप वहां पर बनारस आए राम मन जी महाराज किसने हमको गए अभय आश्रम मार्कंडश्रम स्वामी जये हुए वहाँ छप वहां गए मिले बातचीत हुई मैंने कहा हमको वेदांत सुनना है हम श्रवण करना है ठीक है दसवीं से शुरू करो कैसे कैसे भगवान जोड़ देते हैं इसको पर कहते हैं शब्द आपको न्या, शास्त्री ज्ञान आदि संस्कृत जनाधिष्ठित मध्य देशा जन सदिष्ट से मध्य देश को पहुंचा देगा आर्यावर्त जैसे आर्यावर्त भूमि पुण्य भूमि मध्यम मध्य विंध्य हिमगिर गिर अतिरिक्तो देश हो दिशा मंत्र कद आर्यावर्त देश जो पुण्य भूमि है हिन्द्याचल हिमालय के बीच का प्रदेश है ऐसे क्षेत्रों में आपको अपने आप पहुंचा देता है तद गमयांच कार्य तो आदिना और भी और मंत्र छाए असतो मसत ग मंत्र व्याख्यान भूत उस मंत्र में क्या असत शब्द से मृत्यु मृत्यु मरे मंत्रों की व्याख्या स्वयं भी किया है और भाषाकार विस्तार कहेंगे तथा मृत्यु स्वाभाविक ज्ञान कर्म च मृत्युत्व्याये वहां पर स्पष्ट व्याख्यान करेंगे असत संस्कार क्या है मृत्यु सतो मे असद मृत्यु सत्मने ने अमृतत्तम और इसी प्रकार से तमसो मा ज्योतिगमय तमसाकार मृत्यु ज्योतिकार्थ अमृतत्तम मृत्युरमा अमृतम गमे में वासगुद मंत्र गद्दाय न किंचितिरो ये शब्द सुस्पष्ट है, है इनमें और व्याख्या करने की जरूरत नहीं है उन्हें तीनों मंत्रों का अर्थ एक ही है मृत्युरमा अमृत शब्द तीन अलग अलग देखने को मिल रहा है तीन मंत्र जैसे दिखता है लेकिन अर्थ एक एक होने से ही मंत्र बना के लिए। तो ज्ञान कर्म को इसलिए पाप सबसे भी परामर्श किया गया जगह में उन्हीं को मृत्यु मृत्युत्वेश मृत्यु मार्गत्व कर्मणा मृत्यु मृत्यु अंतर तरण इससे अलग कोई और मृत्यु को नहीं ले नहीं लिया जा सकता है इस प्रकरण के अनुसार भी शरीर का मृत्यु आदि को शब्द मृत्यु कार्य प्रकरण में ले नहीं सकते आप इसलिए मृत्यु कार्य तो स्वाभाविक कर्म उपासना लेना चाहिए अन्य शास्त्र प्रमाणों के आधार पर भी अतिक्रम्य निरुद्ध अतिक्रम्य करने का मतलब क्या उससे आपके मन और इंद्र की प्रवृत्ति निरुद्ध हो जाए स्वाभाविक कर्म और सर्गोपासनाओं से आपका मन और इंद्रिया हट जाएंगे ये इसका अर्थ है तब प्रयुक्त उसका प्रतिबद्धित प्रयोजक कौन है आपके अंदर विद्यमान पाप है दूरदृष्ट है वो उत्पन्न ही नहीं होगा पाप उठेगा ही नहीं पाप दब जाएगा पाप उठेगा तब न प्रतिबंधक आएंगे जब पाप उठेगा ही नहीं तो प्रतिबंधक अपना समाज ये उपासना कर्म विशिष्ट उपासना करने का कर्म समचित उपासना करने का विशेष फल है कि आप अपने सगल पापों को एक तरह से दबा के रख देंगे ये लाभ है शास्त्र में वर्मा सदा अनुतिष्ठता संस्कार प्राचुर्य स्वाभाविक ज्ञान कर्म संस्कार उपमृदिता प्रसिद्धमेव क्योंकि यह लोग प्रसिद्ध है कि शास्त्रीय कर्म आदि के द्वारा जो निरंतर अनुष्ठान करने पर अपना जो संस्कार उसकी शास्त्रीय वासना शास्त्रीय संस्कार जैसे बढ़ते जाएंगे अपना स्वाभाविक संस्कार खत्म होते जाएगा इसलिए हम लोग कहते बार बार संसार की वासना को शास्त्र वासना से काटो और शास्त्रीय की वासना को वेदांत से काटो और वेदांत स्वयं निवृत्त हो जाएगा जो स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाओ एक को दूसरे से काट देना पड़ता है ताकि उपासना से हम दूर हो सके और वह शास्त्रीय कर्म उपासना से हटने के वेदांत अभ्यास करना पड़ेगा वेदांत अभ्यास करते करते अंत वेदांत का जाल से भी आप जाओगे जिस अपने स्वरूप देना पड़ती इसलिए कहते हैं ये प्रसिद्ध है बात तद उत्थ पुण्य प्रभाव ते क्षरती सतह तद अनुसारी प्रवृत्तिभावे न पापोत्पत्ति प्रतिबंध सगल पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पुण्य का अनुसरण करने वालों की प्रवृत्ति देखते हुए पाप का कर प्रवृत्तियों का अभाव ही हो जाएगा इस प्रकार से कर्म से निष्पापता को प्राप्त कर दिया कर्म क्या किया आपका अंदर का सगल पापों को नष्ट ये कर्म का फल है फिर उपासना क्या करेगा उस पुण्य को दोगुना करते जाएगा बढ़ाएगा वो। एवं कर्मणा निष्पाप विशुद्धासन देवदावासनोत्थ पुण्य अदृष्टवशेन देवभाव आप उपासना से फल क्या निकलेगा हा? आपके अंदर पुण्य का अतिशय हो जाएगा जिसकी वजह से आप देवभाव को ही प्राप्त कर जाएंगे यह फल भाव को प्राप्त कर जाए इसे नित्य निरंतर यथा संभव यथाशक्ति कर्म करने का प्रयास निष्काम भाव से कर दे तो और शीघ्रता हो जाती है सकाम भाव से करा तो भी वह पुण्य का कर्म शास्त्रीय कर्म में विधिवत किया जा रहा है इसीलिए वह पापों का नष्ट करता ही है और निष्काम भाव से करेगा तो और तेजी से पापों का नाश हो और जितनी तेजी से निष्काम भाव से कर्म काम करते हैं कर्म करेंगे तो उतनी तेज जब पाप नष्ट हो जाएगा उतनी ज्यादा आपकी प्रवृत्ति अपने आप शास्त्रीय उपासनाओं में हो जाएगी लौकिक वस्तु में चिंतन समाप्त हो जाएगा जब शास्त्रीय उपासनाएं बढ़ेगी तो उपासना किसी करने लगोगे छोटे मोटे देवता का नहीं करोगे क्योंकि आपने निष्काम कर्म किया यदि सकाम कर्म की होते तो कर्म संबंधी जो देवता होगा उसी का ध्यान करने लग जाओगे लेकिन जब निष्काम कर्म करेगा उत्कृष्ट देवता हिरण्यगर्भ जैसे सर्वोत्कृष्ट देवता है जिनको प्राप्त करने के बाद लौटना नहीं होता ऐसी देवताओं पास रहने लग जाए। और वहां भी फल का वैराग्य हो जाए फिर तो अंग्रह उपासना करोगे और आगे बढ़ोगे तो प्रतीक उपासना संपद उपासना अंग्रह उपासना उत्तरो बढ़ते जाएगा से अंतपूर्ण शुद्धि होगी आपका मन की प्रवृत्ति अपने आप उत्तर श्रेष्ठ उपासम पहुंच जाता है और अंत स्वरूपानुभूति तक भी हो सकती है ये इसका फल है देव भाव्याम अमृत मध्य क्या और बहुत सारे आश्रमों में आप देखे होंगे घूमे हो देखे हो तो एक फोटो लगा हुआ मिलता है एक महात्मा थे अयोध्या में अब नहीं है बड़ी निष्ठावान और बड़ा पूजा पाठ हनुमान जी का परम भक्त इतनी भक्ति करते थे अपने आप को हनुमान समझते थे और ऐसे भावना करते करते आश्चर्य हुआ कि उनके अंतिम समय में जीवन में पूछ बन गया चेहरा भी बंदर का हो गया बाल बल हो गया फोटो है उनका जो, जो आश्रम में लगा हुआ है और फिर बैठ के वाणी मनुष्य की शरीर बंदर का नित्य पाठ करते और हनुमान के भक्ति का प्रसंग आ जावे देखो जीते जी प्राप्त कर लिया देवता के भाव को प्राप्त तब आपन हो गए इसी कलियुग का अभी 25 तीस साल पहले की कहानी है ये तो पुरानी नहीं है बहुत भगवान बोले हो, कोई नहीं भूलेगा हाँ, में लगा है हाँ, भगवान का नहीं वो तो संत महात्मा थे ये अयोध्या में रहते थे पूरा जीवन अयोध्या में बिताया कई जगह लगा है कई आश्रमों में टंगा हुआ है उनका फोटो इसीलिए बहुत लोग उनको बहुत पूछते थे ये तो जीतेश जी हनुमान का प्राप्त कर गए और क्या कहना है तो श्रेष्ठ ही है सब उनको पूछते थे इसीलिए वहाँ पे लेकिन वो अपने कोई उनको उचको नहीं सकता जब दूर तब बनाए पूजा करे प्रणाम कर कुछ करके जा रहे हो अपने कोई लेने अपने भजन करते थे पढ़ते थे पढ़ रहे हैं अपने मस्त हो रहे हैं चिंतन कर रहे हैं कभी भूख लग इच्छा हो गई जो पढ़ा हुई फल खा लिया उन्होंने प्रार्थव प्रवृत्ति हो जाती थी खाने की तो खा लिया नहीं तो नहीं चल रहे विलक्षण स्थिति देव भाव प्राप्ति का उपासना का फल देखा गया है लेकिन वो भी उचित नहीं था क्योंकि वह भी जो उन्होंने प्राप्त किया है शरीर ही बने प्राप्त कर लिया वो भी परिच्छन तो है ही है तो है नहीं मोक्ष नहीं हुआ ना सा अंत में शरीर भी छूटा शरीर छूटता तो वैसे ही था बंदर वाला शरीर भी था इसलिए उनके संप्रदाय में जलाना होता है नहीं जलाएंगे हम लोग कैसे जलाएंगे इसको समाधि बना दिया उन्होंने उसमें रख दिया उसको से वो हनुमान दास बाबा ही बोलते थे का नाम क्या था भगवान ही जाने कहने हनुमान दास बाबा बोलते थे इस प्रकार से देव भाव प्राप्ति जो है जीते प्राप्त लेकिन यह भी सापेक्ष है सापेक्ष अमृतत्व है पूर्ण अमृतत्व नहीं है पूर्ण अमृतत्व केवल ब्रह्म ज्ञान से होना है उपासना से नहीं इसलिए वो उसकी भी आकांक्षा करना अनुच्छित ही है क्योंकि उससे मुक्त होना नहीं है इसे देवा तो भावते हैं पूर्व पक्षी वही है क्योंकि कर्म से दोनों फल मिलना चाहिए ना तो कर्म भी किया है उपासना भी किया है दोनों का फल मिलना चाहिए और दोनों का अलग अलग, अलग फल बता दिया कर्म का फल पितृ पितृलोक तो पहले आदमी यहाँ मरने के बाद पितृलोग जाएगा फिर वहां से वापस जंक्शन लौटेगा जंक्शन से फिर घूम करके देवलोग जाएगा ऐसा करना चाहिए पक्ष पक्षा कर रहा है लोक देवात्मना, अवस्थानमेव एक एक एक मानना पड़ेगा। प्राप्ति और तत्कों में जो जो देवता है तब देवता भाव को प्राप्त हो जाएगा जब ऐसी है उनकी निंदा क्यों गई फिर उनकी आप निंदा क्यों कर रहे हैं जब दोनों फल मिलना है उसको दोनों लोगों में हो जाएगा दोनों लोग कष तो, तो देवभाव प्राप्त करेंगे यदि मान लेंगे फिर तो निंदा व्यर्थ हो गया तत् कथम निी कल समुच्व और समुचय करने का क्या अंतर पड़ा चंद अमृता की देवता तो भाव प्राप्त नाम देवता सायुझ्य अंतर है देवता का सायुज्यता क्योंकि कोई भी चीज सर्व से निकृष्ट है सालोक्यता पहले उस लोक में आप पहुंचे बस इतना ही है सालोक्यता फिर सामिप्य सामित्यता उसके नजदीक में रहने वालों में इन्नर सर्कल बोलते हैं ना जैसे आजकल आश्रम में चलता है बड़े गुरु जी होते हैं उनका इन्नर सर्कल एक होता है सर्कल होते हैं ना बड़े बड़े आश्रम में चलता है हमारे आश्रम में वहां गुरु आश्रम में चलता था सब जगह उनके निकटवर्ती कुछ लोग होते हैं और कुछ को वो दूरी रखते हैं और इनसे उनका खबर लेते रहते, रहते हैं और दुरुपयोग करते हैं इन्नर सर्कल वाले हमेशा, तो खैर इसी तरह से वो सामिप आउटर सर्कल है, और जो है इनर सर्कल है नजदीकतम हो गए, बिल्कुल साथ साथ चलने वाले लोग हैं जहां जाएंगे चमचे पीछे पीछे घूमते रहेंगे चमचा बनेगा देवता हूँ साविच्य और संत में सारुप्य और इनमें वीर करते हैं साष्टता है ही या नहीं? वो अलग चीज है सकल ऐश्वर्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा सार्ष्टता में उसके ऐश्वर्य प्राप्त प्राप्त जो देवता को वो भी इसको प्राप्त हो जाएगा और दूसरा नहीं है असार्ष्टता भी रहती है देवभाव सात तो घूम रहा फिर रहे लेकिन वो ऐश्वर्य इसके पास नहीं होगा उसे भी वो जो है उपासना के ऊपर कितनी आपने की है उसके ऊपर निर्माण तो सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य कोटि अधिकतर लोग विभाजन करते हैं कुछ और भी इसका छोटे छोटे विभाजन कर लेंगे अलग चीजें मुख्य रूप में चार होता है उसमें से बात यहां पर टिप्पण कार्य कर रहे हैं अन्य प्रमाण के आधार पर कि वो देवता का सायुज्य तक प्राप्त करेगा वृष्टि उपाधि परिच्छेद निर्मोके न उपाधि तत्व अधिकमित आवत परिचय था उससे अलग हो जाएगा और उपाधि का परिचय समीपाधि पर लोकाभिमानी देवता सामिप्यादि रूपा और लोक बात गई है, देवता का नजदीक में रहने वालों में से हो जाएगा वह सालोक्य नहीं है सामीप्यता ले सकते हैं वस्तु देवा तो भाव ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनम लेकिन वास्तविकता क्या है क्योंकि उपासना आपको मोक्ष का साधन में बन जाएगा निर्भर होता है उपासना आप किस तरह से कैसा काम कर रहे हो कि निष्काम कर रहे हो इन निष्काम उपासना कर जाओगे तो निश्चित रूप में आपको ब्रह्म ज्ञान पूर्वक मोक्ष तक पहुंचाता है इसे कहते वस्तु देवता तो भाव जो है ना ज्ञान द्वारा मोक्ष साधन भवती ब्रह्मा सा प्राप्ति प्रति संचर है नाम ब्रह्मणा सहैव मुख्य श्रवणार्थ की जो उपासना के बल पर ब्रह्म लोग पहुंच जाते हैं वो ब्रह्मा के साथ साथ उनका भी मुक्ति हो जाती है कहा गया है लोक प्राप्ति मात्र साधन मितिए भेदा और जब केवल लोक प्राप्ति विवाद कही है इसमें भोग प्राप्त करेगा उस लोग का सकल सुख ऐश्वर्य का अनुभव करेगा तथा चकाम कर्म उपासना निंदित्वा निष्काम तत्मुच्च विधिये मंतव्य इसलिए सकाम कर्म की और उपासना का निंदा कर दिया सकाम कर्म रूपासना का समुच्चय का निंदा करके एक तरह से क्या कर दिया निष्काम कर्म रूपासना के समुच्चय का स्तुति कर दिया विधान कर दिया बल्कि स्तुति नहीं ज्ञान कांडे चात्र ज्ञान साधन कर्मोपासन और रेव विधा तुम मर्रवाद और ज्ञान कांड में जहां पर कर्म रूपासन की चर्चा होती है तो हमेशा हम उस कर्म से क्या लेंगे निष्काम ही लेंगे उपासना से भी निष्काम उपासना ही लेना है कि कांड के में उपासना ज्ञान होगा न ज्ञान प्राप्ति का साधन रूप होगा अतिव सकाम हो नहीं सकता निष्काम कर्म और निष्का ही मानना चाहिए ननो निष्काम अनुष्ठान से मोक्ष हेतु एक अनुष्ठान परंपरिया मोक्ष प्रवेश भविष्य समुच्छय विधान अफलमे तथे मोक्ष का साधन निष्कामता है तो निष्काम कर्म ही की मोक्षा सीधा एक एक कोई भी दे सकता है ना निष्काम तो उपासना इन दोनों की की करने है। है ये पूछता तो जवाब देते कैसे नहीं हो, सकता। एक एक हो सकती है सत्वर फल जनन अनुकूलतया समुच विधान अफलम एवं चेत न सत्वरम फल जन अनुकूलतया सफलता कहते हैं लेकिन वह सामने मने त्वरम मैंने शीघ्र एक पद बना स त्वरम बना दिया उन्होंने त्वरम समुच्छय शीघ्र ही फल देने में समर्थ हो जाता है और एक एक करेगा तो फल शीघ्र नहीं दे पाएगा फल जन अनुकूलतया सफलता एक एक अनुष्ठानी विलंबे न फलम यदि एक एक अलग अलग करोगे तो क्या होगा विलंब से फल मिलेगा ये समस्या है विलंबे न फलम समुचे न तो सत्य समुचे करोगे तो सत्य ही मिल जाएगा इसे समुचे न मल विक्षेप और युग पद अपरणार्थ एक एक तो, क्रम इसे मल विक्षेप दोनों को तो युग पद समुचय के मान से क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है कर्म मल को दूर करते जाएगा और उपासना विक्षेप को नाश करते जाएगा तो दोनों एक साथ हो जाता है इसे शीघ्र फलगामी फल देता है और क्रमेण नहीं तो क्रमेण मिलेगा आपको फल अलाम इस विषय में इतना कहना पर्याप्त समझाना क्योंकि इसलिए हम इस टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पूरी सिद्धांत का सार इन्होंने दे दिया